मातृदर्शन लज्जा पटावृता माँ शारदा लेकिन हमें से अधिकांश के लिए ऐसे उच्च आध्यात्मिक स्तर पर उठना असंभव है अतः हमारे लिए माँ के स्वरूप को जानने का एकमात्र रास्ता यही बचता है कि हम उन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास करें जो उन्हें जानते थे तथा माँ के जीवन में देवत्व की छुट पुट जदाकदा प्राप्त हो रही झलकों द्वारा उनके स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें एक नाटक में अभिनेता कौन है यह जानने के लिए हम उस व्यक्ति की बात को स्वीकार करते हैं जो अभिनेता को पहचानता है तथा नाटक के समय बता सकता है कि रावण या राम की भूमिका करने वाला व्यक्ति अमुख है अथवा यदि हम स्वयं अभिनेता को पहचानते हों तो मुखोटे के पीछे उसके चेहरे की झलक देख कर, अथवा अन्य पात्र के वस्त्रों के नीचे अभिनेता के स्वयं के कपड़ों को देखकर हम अभिनेता को पहचान सकते हैं मां का स्वरूप पहचानना भी ठीक उसी प्रकार का है मां शारदा के दिव्य स्वरूप को पहचानने वाले श्री कृष्ण प्रथम व्यक्ति थे उन्होंने मां की षोडशी पूजा की थी वे सदा मां शारदा को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे तथा उनके सुख स्वाच्छंद की ओर विशेष दृष्टि रखते थे एक बार गलती से उन्हें अपनी भांजी समझकर उन्होंने मां को तू कह दिया इस पर वे बहुत व्यग्र हो उठे और मां से बार बार माफ़ी मांगते रहे एक बार मां के पूछने पर कि वे उन्हें किसी दृष्टि से देख किस दृष्टि से देखते हैं कि रामकृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस देवी की दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा होती है तथा जिसने उन्हें जन्म दिया है वे मां शारदा को उसी रूप में देखते हैं श्री रामकृष्ण का कथन था कि उनके किसी पर रुष्ट हो जाने से तो रक्षा हो सकती है लेकिन यदि मां शारदा किसी से रुष्ट हो जाए तो फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश भी रक्षा नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने मां शारदा के स्वरूप को पहचाना था स्वयं तो ब्रह्मज्ञ महापुरुष होते हुए भी वे माँ के पास जाने के पूर्व स्वयं को शुद्ध करने के लिए बार बार गंगा स्नान करते थे उनकी दृष्टि में माँ साक्षात पवित्रता स्वरूपी माँ जगदम्बा थी यह बात उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अपने पत्रों तथा वार्तालापों में व्यक्त की थी स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा साधु नाग महाशय तो माँ के दर्शनों के लिए जाते समय भाव विफोर को करते थे श्री माँ की जीवनी से परिचित पाठक उनके जीवन में ऐसे अनेक दृष्टांत पाएंगे जहाँ माँ का देवत्व तो जाने अनजाने उनकी वाणी अथवा आचरण के माध्यम से प्रकट हुआ है जहाँ हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं एक भक्त को उन्होंने अचानक कह दिया मुझे पुकारना जबकि सामान्यतः वे ठाकुर श्री रामकृष्ण को पुकारने का उपदेश दिया करती थी एक बार वे श्री राम कृष्ण के भतीजे शिवराम के साथ कामारपुकुर से जयराम आ रही थी अचानक शिवराम चलते चलते रुक गए मां ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे कौन हैं यह बताने पर ही वे आगे बढ़ेंगे पहले मां ने कहा कि मैं तेरी चाची हूँ लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए अंत में बाध्य होकर माँ को स्वीकार करना पड़ा कि वे काली हैं पगली मामी उन्हें बहुत तंग किया करती थी सामान्यतः वे सहन कर लेती थी लेकिन एक दिन उसे चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे अधिक तंग न किया करो यदि मैं रुष्ट हो जाऊंगी तो तुम्हें ब्रह्मा विष्णु शिव कोई भी नहीं बचा सकेगा लेकिन माँ के दारिद्र के साथ उनका लक्ष्मी होना निरक्षरता के साथ उनका सरस्वती होना कैसे संभव है वे इतनी भयभीता थी कि उन्हें भया भयहरा काली कैसे माना जाए उनके भीषण बगला रूप पर बड़े बड़े मृदु स्वभाव के आवरण को कैसे हटाया जाए यह एक समीचीन प्रश्न है लेकिन इसका उत्तर भी कुछ गहराई से सोचने पर पाया जा सकता है वस्तुतः निर्धनता निरक्षरता एवं भयाकुलता के होते हुए भी माँ शारदा दूसरों को समृद्धि ज्ञान एवं अभय प्रदान करने वाली थी लक्ष्मी श्री श्रीदात्री देवी है माँ के आशीर्वाद के कारण ही आज रामकृष्ण मिशन की सर्वांगीण प्रगति एवं समृद्धि दिखाई दे रही है माँ शारदा ने भगवान से कातर प्रार्थना की थी कि श्री राम कृष्ण के नाम से संसार त्याग करने वालों को भौतिक कष्ट ना हो इसी प्रार्थना का परिणाम हम इस सन्यासी संघ की उन्नति के रूप में देख रहे हैं यही नहीं मां के आशीर्वाद जिन पर भी वर्षित हुए उन सभी के जीवन में श्री एवं समृद्धि आई है इससे मां शारदा के लक्ष्मी होने का स्पष्ट संकेत मिलता है मां शारदा भले ही अनपढ़ रही हों लेकिन उन्होंने न जाने कितने शिष्यों को सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था यही नहीं अनेक अवसरों पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की शंकाओं का समाधान किया था उन स्वामी विवेकानंद जो स्वयं महापंडित एवं आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न ऋषि थे यही है मां का सरस्वती स्वरूप स्वयं सामान्य भयभीत नारी होते हुए भी मां ने असंख्य शिष्य संतानों को यह कहकर सदा के लिए अभय प्रदान किया था बेटा डरो मत सदा याद रखो कि तुम्हारे पीछे एक माँ सदा विद्यमान है चाहे यह भयहरा काली का लक्षण नहीं है लेकिन माँ के बगला स्वरूप को पहचानना सबसे कठिन है यह बिरले अवसरों पर ही प्रकट हुआ था तथा तो भर ही रहता था लेकिन माँ की जीवनी का सजग पाठक मृदुता के बीच माँ के इस भयावह दंडदाता स्वरूप को भी जान सकता है आइए अब माँ के आध्यात्मिक स्वरूप के रहस्य का उद्घाटन करने का प्रयत्न करें माँ के स्वरूप में शंका पैदा करने वाली सबसे भ्रमात्मक बात है माँ की राधु के प्रति तीव्र आसक्ति इसे देखकर कर माँ की खीर संगनी योगिन माँ भी भ्रमित हो गई थी एक दिन उन्हें शंकाओं में उलझी योगिन माँ गंगा के किनारे खड़ी थी अचानक उन्हें श्री रामकृष्ण का दर्शन हुआ जो गंगा में बहते एक नवजात शिशु के शव को दिखाकर उन्हें कहने लगे कि जिस प्रकार इस मृत देह के स्पर्श से गंगा अपवित्र नहीं होती उसी प्रकार सांसारिक आसक्तियों से मां शारदा प्रभावित नहीं हो सकती फिर मां शारदा ने अपनी आपात प्रतीयमान आसक्ति का कारण बताते हुए कहा है कि जो लोग भगवत चिंतन करते हैं उनका मन इतना सूक्ष्म एवं संवेदनशील हो जाता है कि जब वे उसे किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वह इस से उसे पकड़ता है कि वह आसक्ति प्रतीत होती है माँ शारदा की राधु के प्रति आसक्ति सामान्य संसारी व्यक्ति की आसक्ति से भिन्न थी यह तो इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि वे अंत में उसे आसानी से क्षण भर में त्याग सकी थी थोड़ी गहराई में सोचने पर यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि माँ का रुदन एवं दुख प्रकट करना आदि भी स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए थे उन्हें स्वयं तो कोई दुख या अशांति नहीं थी उनके संस्पर्श में आने पर सभी के दुख कष्ट दूर हो जाते थे दूसरों को सांत्वना के दो शब्द कहना तो आसान है लेकिन स्वेच्छा से दूसरों के कष्टों को अपने कंधों पर ले पाना सभी के लिए संभव नहीं है माँ में यह क्षमता थी कि वे दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर लेकर दूसरों का बोझा कम कर देती थी वे अपने रुदन एवं आंसुओं से दूसरों का कष्ट लाघव कर देती थी वे मृतिमती सहनशीलता थी एवं क्रोध छोभ उनमें पानी पर खींची गई रेखा के समान नाम मात्र को थे और उनकी बाल सुलभ रुचि एवं अरुचियाँ तो उनके चरित्र के माधुर्य को वृद्धि ही करती है कम नहीं जिस प्रकार एक काला तिल किसी सुंदर चेहरे को और अधिक सुंदर बना देता है शिव महिमना स्तोत्र में ठीक ही कहा गया है कि जगत कल्याण में समर्थ एवं व्रत महापुरुषों के दोष भी गुण सदृश एवं वंदनीय है विकारो पिश्लाघ्यो भुवन भय भंग व्यसन वस्तुतः मां के व्यवहार एवं आचरण से उनके कुछ गुण विशेष ही आवृत हुए थे सभी नहीं उनकी दया एवं करुणा सभी प्राणियों के प्रति समान मातृवत प्रेम अमानवीय सहनशीलता एवं धैर्य विनम्रता सरलता एवं संपूर्ण निरहंकारिता कुछ ऐसे गुण हैं जो कभी आवृत नहीं हुए कुछ गुणों को छिपाने एवं कुछ को व्यक्त करने के पीछे कोई न कोई गंभीर उद्देश्य निहित है यह मानो इस बात का द्योतक है कि साधुता का अर्थ अपने गुणों एवं विशेषताओं को अभिव्यक्त एवं प्रकट करना नहीं बल्कि छिपाना है हृदय की विशालता एवं दूसरों के दुख कष्ट समझ पाना ही महानता का सच्चा मापदंड है सच्चा संत वह नहीं है जो सबसे महान बन सके बल्कि वह है जो अपने अहंकार को चूर चूर कर सबसे छोटा बनने में भी ना हिचकिचाए माँ के लज्जा पटा लज्जा पटावृता रूप का यह विशेष संदेश है इतना सब होते हुए भी माँ के वास्तविक स्वरूप को उनकी कृपा बिना नहीं जाना जा सकता वे महामाया स्वयं हैं जिनमें ज्ञान को आवृत करने की भी शक्ति है तथा जो कृपा परवश हो अज्ञान को दूर भी कर सकती हैं अतः भक्त संतान की सदा उनसे यही प्रार्थना है कि वे स्वयं कृपापूर्वक अपने स्वरूप को प्रकट करें